श्री नमः अज्ञानाजन शकया चुन मीलित मैन तस्म श्रीगुरव नम गुरब्रह्मा गुरषु गुर

गुव पर परब्रह तस्म श्री गुरव नम स्म व्यात ये सचराचर तत्दित्री गुरवे नमः

चिन्मय व्यापय सर्वोक्यं सचराचर तत्पर तस्मे श्रीगुरव नम सर्वश्रुतिशिरोन विराजित पदाबुज वेदुजूर्यया

तस्गुरव नम चैत्या शाश्वता शात व्योमातीरंजनांदुना तो तस्म श्रीगुरवी नम ज्ञानशक्ति सरूव तकमासीता

मूर्तिदाश तस्म श्रीगुरवी नम अनेकम सामत कर्म प्रदानेन आत्मजान कस्म श्रीगुरवी नम शोषण सिंधुश ज्ञापनं

सार संपदा गुरोदक सम्यस्म श्री गुरव नमः न गुरुरिक गुरुरज सत्ज्ञा परं नास्म श्री गुरवी नमः

मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गु श्रीजग मदात्मातात् तस्म श्रीगुरव नम गुरादिनाश गुरु, गुरु परम दुरोक नास्ति

तस्म श्री गुरव नमे माता से पिताम बंधुस् सखात्मे म विद्या द्रविण्व सर्व मम द

सर्व मम दे यशति विश्वखिम ब्रह्मा जिदेवासुरा यत सत् यत पाद प्लव हि भोजेस्तीर्षा

कंदेहम तम शेष परम राख्यमीशं हरि गाख्यमीशं श्रीगुरच रिजमनमुगुसुधार वर्ण

चारुशियामचंद्र की जय पवन हनुमान की जय भाई सब संत की जय उत्तरकांड तो ऐसे

दिन अवधि कर अति आरत कु जहां तहां सोच नारिन कस तन राम भी योग

सगुन हो सुंदर सकल मन प्रसन्न सबकेर प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य च मुकेर

कुशल्यादि मातु सब मनय नंदयस होयु प्रभु श्रीअनुजुत कहन छह बोई भरत नयन भुज दक्षिण

हरकत बारही बार, हर बार। जान सगुन मन हर्ष यती लागे कर्ण विचार

चंद्र की जय पवन सुध अनु की जय बोलो भाई सब संतन की जय <coughs> उत्तर का प्रारंभ होता है मंगलाचरण कल भू आप देखते हैं कि कथा प्रारंभ होती है तो

भरत और भगवान श्री राम जी के मिलन की कथा प्रारंभ होती है उधर से संगवीर को ऐसी भगवान के भेजे हुए हनुमान जी इधर अयोध्या में आ रहे हैं और उसके पहले तो जी वर्णन करते है की अयोध्या में क्या हो रहा है उसकी स्थिति क्या है वर्णन करते हैं

और उसके बाद जो हनुमान आते हुए वहां बन जाते है तो कहते हैं राह एक दिन अवधि करे अति आरतु अवधि का एक दिन शेष रह गया अयोध्या नगर के सभी लोग बहुत ही आरते हैं अवधि का एक दिन मैंने चौदह वर्ष बीत गए उसने केवल एक दिन रह गया इसके मैंने अवधि पूरी हो गई

एक दिन, तो एक दिन जाने पर से भगवान के आने की प्रतीक्षा बढ़ी आना चाहिए था कोई समाचार पहले मालूम हो जाना चाहिए था ये सब सोचने तो लगे तो अति पर लोग के सब जो है बहुत आर्थ दुखी हैं भगवान के बी के दुख से दुखी हैं है जहा तहा सोच असन राम पियोग

भगवान राम के वियोग से सबके शरीर खुश हो रहे हैं मन दुखी हो रहे हैं और स्त्री पुरुष सभी सोच में है मन दुखी है सब योग <स्थाँगा> के दुख संसार में अनेक प्रकार के हैं अनेक प्रिय वस्तुओं से जब योग हो जाता है तो लोगों को दुख होता है योग जन में दुख कहलाता है <स्थाँगा> लेकिन जीव के लिए परमात्मा से

जो विलत होना है जीव अपने आप को तो पाता है लेकिन परमात्मा को नहीं पाता ये भी उसकी वियोग की अवस्था है ये जीव की एक प्रकार से निरंतर चले आने वाली बहुत काल से चले आने वाली वियोग की दशा है जीव के लिए परमात्मा के प्राप्त करने की अवधि क्या है

निर्धार्यता बदल नहीं है लेकिन जब जी परमात्मा की उपासना और ज्ञान के द्वारा साधना करते करते वो तो बहुत आगे साधना में बढ़ जाता है तो फिर उसे यद्यपि परमात्मा के प्राप्त होने में विलंब नहीं देर नहीं है लेकिन उस समय उसकी पी की स्थिति ज्यादा तीव्र होती है

परमहस को देखो आत्म युग में तो वे नित्य उपासना तो करते हुए देवी जी से बार बार यही प्रार्थना करें तो आज का भी दिया, आज का दल फिर भी दिया और अब परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई अब तक भगवान के दर्शन अभी नहीं थी। तो हुए ये नित्य सायु अपने अशुभ बहावे और दुखी हो

ऐसे ये मालूम होता है कि जब तक रामकन परमहंस को परमात्मा की प्राप्ति हो हो तब तक वो भी होते हैं दूसरी भक्ति सिद्धांत के अनुसार जब तक व्यक्ति को परमात्मा से विलग होने की पीड़ा न हो दुख न हो यह हम भगवान से हो गए

उसे प्रसन्नता ही हो तब संसार के विषय को प्राप्त हो रहे हैं परिस्थिति है तब तक, तक परमात्मा के प्राप्त होने की आशा नहीं परमात्मा के प्राप्त होने की कोई स्थिति भी नहीं मैंने उसके लिए व्यवस्था को भी कोई नहीं

वो तो जब जीव अपनी तरफ से परमात्मा के स्मरण करे उसके लिए व्याकुल को प्राप्त करने का प्रयास करे तभी आगे चलकर करके आशा हो सकती है परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं तो कोई अपने आप परमात्मा की प्राप्ति थोड़े आना करने तो वाली आ रही है तो वो स्थिति जो भक्ति की भगवान के लिए होती है वो यहाँ वर्णन करते हैं और देखते हैं इन दोनों को भी पढ़ा और आगे भी देखते हैं

उनसे मालूम होता है कि अयोध्यावासी ही भगवान के प्रयोग से दुखी हैं और बहुत दुखी हैं। लेकिन उनसे भी ज्यादा दुख कौशल्या तो माता और फिर उनसे भी ज्यादा दुख भरत जी है ये देखते हैं कि एक के बाद एक कहीं इनको सबको अधिक दुख है इधर अंदर इधर, नागी। इधर नागी।

पता चलता है की परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जागरूकता कैसी होनी चाहिए उसे फील हो अपने भीतर से कि हम किस दीन दशा में पड़े हुए हैं परमात्मा से व्यक्त होकर के हमें नाना प्रकार के दुख है ये हमें है?

सकल मन प्रसन्न सबके अब एक तो सब और सब लोग दुखी है भगवान के वियोग से और सबके शरीर कष हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर ये भी है कि ये भी आशा अंधेरी रहती है कि आप हावज बीत रही है तो भगवान आएंगे अवश्य और सगुन हो ही सुंदर सकल सब सुंदर सगुन होने लगे सुंदर सगुन

तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन उसमें सबसे मुख्य सगुण जो है वो ये है कि मन प्रसन्न सबके मन का प्रसन्न होना एक सगुन है अगर मन में प्रसन्नता नहीं है उदासी है या अपने मन में व्यक्ति को भय लग रहा है चिंता लग रही है लग रहा है तो इसके माना ये है कि अशुन है

सबसे पहले आगे की मंगल में घटना होने का सूचना अपना हृदय देता है वही बता देता है सबसे ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट वही है। वो भविष्य तक का उसको जो हो अनुभव होता रहता है जानकारी उसे रहती उसकी सूचना मिलने लगती है देखते सगन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके

देखो ये तो सबके मन पसंद है और पहले कहा जहां कहा सोच नार अनर सब सोच भी कर रहे हैं और अति आरत तो लोग और आर्त है आर्त के माने दुखी व्याकुल सब्री हो रही है ये आरती है तब ये दोनों स्थितियां है

तो एक और तो भगवान आए नहीं उसका दुख है लेकिन भगवान आने ही वाले हैं इस बात की भी सूचना है तो वैसे तो ये लगेगा कि देखो किसी भी बातें कर रहे हैं कहीं एक और दुख कह रहे हैं दूसरी तरफ सुख भी कह रहे हैं दुख है तो सुख नहीं होगा सुख है तो दुख नहीं होगा लेकिन भक्ति की स्थिति यही है की वो साधना करते करते आगे बढ़ता है और तो परमात्मा की प्राप्ति की संभावना बनने लगती है

तो उसे जितना भी विलम्ब होता है वो उसे अखड़ता है कष्टकारक लगता है दूसरी ओर परमात्मा के प्राप्त होने की संभावना उसे अपने हृदय से लगने लगती है उसके कारण भी बनता है और सुखानुभूत भी होती है दोनों ही बातें होती है प्रभु आगमन जनारगर राम में चाहू अब कहते हैं देखो सब नगर चारों तरफ सुंदर बन गया है

और उन लोगों को सबको लगता है कि कोई न कोई आने वाला है और भगवान के आने की सूचना देने वाला है तब ये तो कथा है इसलिए ये है इस प्रकार ऐसी भगवान के आने की सूचना कोई न कोई, कोई देगा कथा के अनुसार तो इस प्रकार चलेगा साधक उसे जो की बाहि जगत और आंतरिक जगत पहले सब बुद्धाई लगा करते थे जब तक भगवान के प्रयोग है जब तक संसार में पड़ा है विषय में पड़ा है

उसे नाना प्रकार के संकट दुख पीड़ाएं ये सब सताया करते थे तो वो सब के सब अशुभ था उसके स्थान में शुभ बन गया सब सुंदर लगने लगा बाहर भी सब सुंदर भीतर भी सब सुंदर दिखाई देता बाहर भी प्रसन्नता के सब कारण दिखाई देते हैं अपने अंदर भी प्रसन्नता के सब कारण दिखाई देते हैं अब इस स्थिति को समझने के लिए पीछे अयोध्या में देखना चाहिए की जब भरत जी ननिहाल से लौट करके अयोध्या आए

उस समय इसकी बिल्कुल विपरीत भी स्थिति है। जब वहां से चलने लगे तभी उनको जी धंडक हो रहा है उनको लगता है पता नहीं रात में तो सपने भी दिखाई दिए चलते हैं तो उनको भी अब होते हैं अयोध्या में आते हैं तो ऐसा प्रवेश होता है मानव कालराज अंधारी अंधेरी कालमात्र जैसा दिखाई देती है अयोध्या और सब तरफ उनको जो हो पौधे सब सूखे मलझाए हुए

सब लोग लटकाये हुए सब तरफ जो है उनको दुख दिखाई देता में है भगवान राम महा चले गए महाराज सब तो सबका श्रीअंत हो गया तो वो सब भी सब जैसे जैसी की दिखाई देता है वैसी ही घटनाएं घटती है हैं आगे वैसी अनुभव सामने भी घटनाएं आ जाती है

पहले से आभास होने लगता है और बाद में उसका जो स्थिति का वो वही दर्शन भी होने लगता दिखाई भी देने लगता है ये दोनों हैं तो अब यहाँ पर इसका विपरीत स्थिति है कि भगवान राम आने वाले हैं तो जो अयोध्या काल कालनाथ के समान भयंकर थी अब वही सुंदर बन गई अब सब पेड़ पौधे जितने से भरे हो रहे सब लोगों के मन में एक प्रसन्नता भी दिखाई देने लगी

अभी इससे मूल बात ये है कि परमात्मा की प्राप्ति में सब आनंद है सब शुभ है सब में प्रियता है और सब सुंदर है परमात्मा से विमुख होकर के फिर कुछ भी सुंदर नहीं है परमात्मा से विमुख होकर के कहीं भी प्रियता नहीं है और कहीं भी शुभ नहीं है इसलिए शास्त्र का ये कहना है

कि अपने आप हाँ को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करो साधना करो अपने व्यवहारिक जीवन जो जो कुछ तो चलना है वो चले लेकिन मुख्य रूप से साधना ये चले कि हम परमात्मा से व्युप्त न रहे उनसे हमारा आंतरिक जीवन जुट जाए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए फिर व्यवहारिक काल में भी अनुकूल प्रतिकूल सदस्य जो भी स्थितियाँ होंगी तो सब प्रिय होंगी उनमें अनुकूलता प्रियता सब समाप्त हो जाएगी

केवल सुंदरता प्रिय था एक सामान्य रूप से सरल उपलब्ध होने लगी तो कहते हैं प्रभु मन जनाव जनु नगर रम्य चहु अब देखिए कौशल्या मात सब मन आनंद असर अब कौशल्या इत्यादि माताएं सब है सबके मन में तो बड़ा आनंद है

आयु प्रभु श्री अनुज अब कोई कोई कि बस कोई न कोई आने वाला है और कहने वाला की प्रभु श्री अनुज सहित आयु कि प्रभु भगवान श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण सीता जी के साथ में बस आई गयी इस बात की सूचना देने वाला कोई

कहने ही वाला है ऐसा लगता है तो देखो ये भी भास रहा है भगवान आने वाले हैं हृदय में इस प्रकार को भी लगता है और उनको भी प्रसन्नता लग रही है समय मन आनंद है अभी मन का आनंद है। अब भगवान आएंगे तो आनंद ही आनंद है तो ये भगवान का

कोई तो किसी संसारी व्यक्ति के आना जैसा नहीं है ऐसा तो तो तो तो तो नहीं है सुनता जी जो अब पुत्र आ रहा है जैसे संसार में लोगों का पुत्र आ रहा हो स्थायी आ रहा हो दोस्तों दान कर सनता जो होती है वो उदाहरण भरे लेकिन परमात्मा का इसलिए यहाँ सुख मात्र नहीं है प्रसन्नता मात्र नहीं है आनंद आ गया आनंद करना आनंद समझ है

वहीं भगवान आ रहे प्राप्त हो रहे जो आनंद प्राप्त हो रहा ये कहते हैं कौशल्या मन आनंद मन हम प्रत्या है बस कोई न कोई आकर के भगवान आ रहे

युद्ध शब्द कल्याजी की तरफ से नहीं है के ऐसा नहीं प्रभु उसको, को उसको लगा लेकिन जी भगवान राम के बारे में बड़ा लगता है जैसा नहीं जो बोलने वाला है आने वाला है व्यक्ति उसके वचन ही है इनवर्टेड काम उनको ऐसा लगता है कि भानो कोई आता है और वो ऐसे भोगता है ये प्रभु

लक्ष्मण जी साहब तो सीता सहित तो आ ही गए हैं तो मैं भगवान का स्वामी वाले के नाते जल्दी तो नाम नहीं लेता तो प्रभु के प्रार्थना स्वामी करके बोलता है तो भगवान है और प्रभु के साथ लक्ष्मण सीता जी को तो भी सशक्त है रहे लेकिन कहने वाला है

नहीं तो शनों तो <Terryikte> तो का सूचक है सूचक है समान पर इस प्रकार की शिक्षा लग रही है सबल है वाल्मीकि सब लोगों का दा बड़ा मिला है वहाँ अपने जो बात करेंगे तो कभी जो सभी को चीन बड़ी बड़ी सभी का मत करना है चीन गई पक्षी जो वो है वो दिखाई देता है तुलसी राशि

मुझे दक्षा है हर कृपा विवाह मारती बात हम सीमा प्रेमी

शरीर है जनरल तो तो तो तो तो तो और उसके बाद में कृषि माता माता आदि कोई सब है विशेष रूप से प्रति भारतीय संगठन के बहुत लोकमान रूप में वैध धरती पहुँचते हैं ज्ञात हो जाते हैं तो भारतीय गुण दिवस

जी क्या है राम प्रेम जब आई जैसे ये भगवान के प्रेम की मूर्ति तो तो है ये जाननी चाहिए परमात्मा ज्ञान स्वरूप भगवान ज्ञान की मूर्ति है वर्ती लगा नहीं है यदि ये परमात्मा की प्रेम की मूर्ति है

la reunión de prensa no vendrá solo. La conferencia de prensa se realizará en la tarde de 14:00 en el salón de actos. Desde las 9:00 am hasta las 10:00 am, habrá soporte en las mesas. También habrá una sesión de preguntas. Deberán llegar a la oficina para el día. Los asistentes recibirán la información del evento.

है हम में जब समझी कोई न्यायान कर दर्शन दिया

la semana que viene la reunión de la empresa y vos sabías que no es solo una reunión, es que tenemos que remarcar la responsabilidad, más que la reunión de los resultados, de más de 100 personas. Así que, vamos a empezar, vamos a empezar, con la semana que viene, con la reunión de los resultados.

He got a job

न यूं समझे न न यूं समझे

<laughs> a little more of the news from France. The news is that the

It's a nice thing to do to yourself to take a break and just relax at home. It's a nice way to unwind.